विवेक चुड़ा मैंने बावन श्लोक तक विचार हुआ जैसे प्रश्न किया कि तो शिष्य के पवित्र शा के गुरु गुरु धन्य धन्यम्य हो तुमने अपने पूर्व को तो पवित्र कर दिया मृत्यु हो क्योंकि तुम अविद्या बंधन से मुक्त के लिए मुक्त होकर क्या करना चाहते ब्रह्मी भविधि का से तुम ब्रह्म होना चाहते कोई जीव भाव में मानते हो तो ब्रह्म होना चाहते हो ऐसा प्रश्न कर लो धन्यवाद तो अब ये चाहते हैं देखो अगर आपको अपने बारे में कोई साधना करनी हो तो स्वयं की प्रयत्न की आवश्यकता है दूसरे की प्रयत्न से यहाँ काम नहीं चलेगा कुछ कार्य लोक में ऐसे होते हैं दूसरे के द्वारा भी हो सकता है किंतु कुछ कार्य ऐसे है स्वयं पे करना पड़ेगा ऐसा कार्य है ये जो कार्य है स्वयं करने होते हैं अन्य के द्वारा होने योग्य जानकारी लेनी है अन्य से अलग बात है किन्तु तो करना पड़ेगा स्वयं ऐसा कार्य है कर्मचारी जिस विषय तुम्हारा प्रश्न है आपका विषय प्रश्न है तो ये कार्य स्वयं को करना पड़ेगा ऐसा है ये तो कहते हैं देखो दो तरह के कार्य होते हैं जगत में दिखाते हैं मंदमोचनकर्ता <disappointment> तो नशन ऋणनकर्ता र्ता तो स्वस्म अन्यो न कशन पिता ऋण मोचन कर्ता सुतारा सन्ती पिता ने कर्जा कर दिया गुजर गए ऐसी स्थिति में हो तो अच्छे पुत्र यदि हों तो पिता के कर्जा को चुकाने वाले होते हैं वो ने देखा मैंने अन्य के किया हुआ कर्जा चुकाने वाले अन्य देखा गए ये कार्य तो हो सकता है कुछ कार्य ऐसे जगत पितु ऋण मोचन करता रंती पिता के किया हुआ जो कर्जा उस कर्जा को चुकाने वाले पुत्र आदि होते है माने अन्य ने कर्जा किया अन्य ने चुका दिया ऐसा है लोग ये कार्य वैसा नहीं करते है, है। ने ने करते पिदृ दिखाते हैं बंधमोचन करता तो स्वस्मारण न कष्ट मैं मनुष्य हूँ ये बड़ा बहुत बड़ा बंधन बना हुआ है ना अहम मनुष्य यहाँ है और दूसरे व्यक्ति मनुष्य बोलेगा तो ये अहम मनुष्य चला जाएगा क्या नहीं बंधमोचन करता तो ये बंधन बने जो जड़ चेतन के तारात्म है इसी का नाम बंधन है इसके त्यागने वाला तो इसको छुड़ाने वाला तो श्वस्मा अपने शिविर में कोई नहीं हो अपने को ही छुड़ाना पड़ेगा अहम मनुष्य ये भाव जिसको होगा उसी को अहम ब्रह्माष्टमी येश में पहुंचना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति हो गए अहम ब्रह्माष्टमी पहुंच गया तो यहाँ कोई लाभ नहीं होगा बंधन को छुड़ाना तो स्वयं को ही पड़ेगा जिस घर में अंधेरा होगा उसी घर में बिजली जलेगी तो अधेरा भागेगा दूसरे घर में बिजली चलने से अधेरा भागता गुरु जी बड़े ज्ञानी हो गए जब राम को हमें क्या बताते उन गुरु जी से मरे उपदेश लेकर के हमको चलना पड़ेगा यहीं पर वो हम ब्रह्माष्ट भी नहीं आना पड़ेगा। तभी काम चलेगा ये ऐसी चीज है तो पिता के द्वारा किया गया रीढ़ चुकाने के समान यहाँ नहीं होता वहां तो दूसरे के द्वारा हो सकता है अगर अच्छे पुत्र हैं तो पिता के द्वारा किया गया कर्ज चुकाने वाले दूसरे देखे गए पुत्र आदि चुकाते हैं किन्तु बंध मोच न करता तो कर ये जो शरीर आदि में अहम बुद्धि वो बंधन है मैं करके जो हो रहा है ये बंधन है तो इस बंधन को छुड़ाने वाला तो स्वस्मा रेवन्यू में स्वयं को छुड़ाना पड़ेगा जिसने यहाँ अहम किया उसी को यहाँ नाहम करना पड़ेगा तो अपने से शिविर में कोई नहीं होता अपने का ही स्वयं का काम है बंधन छुड़ाना अपने का काम है आगे कहते हैं ेवा मस्तक्यस्तारा श्रुदाधिकृत दुखम तो पिता स्न न कचिद मस्तक्यस्ताराद दुखम तो बिना नके नचित मैंने स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा इस कार्य के लिए करने के लिए कहते हैं देखो दो तरह का कार्य यहाँ भी दिखाते है किसी व्यक्ति के शीर पर बोझ था रास्ते में चल रहा था एक दयालु व्यक्ति कोई उधर से आ रहा था देखा ये कीर्तन है शीर पर बोझ है उस दयालु ने कहा चाचा जी ये बोझ मेरे को दे दो तो उसका बोझ ये लेके चल देता है छोड़ दे उसको हल्का हो जाता है ये देखा है मैंने अन्य के दुख का निवारण अन्य के द्वारा होता है ये देखा है। दुखी था ये व्यक्ति अन्य ने इस दुख को ले लिया तो इसका दुख का निवारण हो गया ऐसा देखा है किंतु तो किसी व्यक्ति को भूख लगे कड़ी भूख लगी है किन्तु तो दूसरा एक दयालु व्यक्ति आता है अंकल जी आप भूखे हैं मैं खा करके आठ तो भर के आता है तो इसके दुख की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी माने दो तरह का कार्य है अगर भूख लगी हो तो आपको स्वयं को खाना पड़ेगा तब छिरा की निवृत्ति होगी अन्य के करने से आपका फल नहीं मिलेगा वैसे ही ये जो आत्मज्ञान है स्वयं को प्राप्त करना तभी अज्ञान भागेगा कि तो भूख के समान है ये कहते मस्तक निष्ठ भारे मस्तक में रखा गया जो भार आदि है गोज है कोई शीर के ऊपर बोझ लेकर चल रहा था तो बोझ है दुख ऐसा जो भार आदि का दुख है शीर पर बोझ लगा है उस बोझ के कारण जो दुख आपको हो रहा था तो अन्य निवार्य थे वो दुख तो अन्य के द्वारा तो निवारित हो जाता है तो कोई दयालु व्यक्ति आता है बोलता है जी जर मेरे को देते सूर्य देखते तो उसके शीर पर बोझ हो गया तो दुख आपका चला गया अन्य का दुख अन्य के द्वारा निवृत्ति देखा एक देख कार्य तो ऐसा कार्य है वो माने अन्य व्यक्ति का कार्य अन्य के द्वारा हो जाता है दुख की निवृत्ति आपके दुख की निवृत्ति उसने कर दी ये तो हुआ किंतु क्षुधा आदि दुख हम तो भूख प्यास से आप पीड़ित हैं चाहे प्यास से पीड़ित हैं, चाहे भूख से पीड़ित हैं ऐसी स्थिति में है और वो दुःख आपको है ये दुख दूसरे व्यक्ति के पेट भरने पर कि आपके छोर आदि दुख जाएगा भी नहीं जाएगा वो तो आपको स्वयं को अगर प्यासे है तो पानी पीना पड़ेगा भूखे हैं तो खाना पड़ेगा तभी पड़ेगा ये जो आत्म प्राप्ति वाला जो साधन है स्वयं को अपनाना पड़ेगा ये वाला नीचे वाली पंक्ति वाला है ये नूजी बहुत विद्वान है काम हो जाएगा वो कर देंगे कल्याण नहीं होगा स्वयं को करना पड़ेगा हाँ उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो हमारे में सामर्थ्य प्राप्त हो योग्यता लाए वो अलग बात है की हुई सेवा भी निरर्थक नहीं है ये सकती है? किद किन्तु करना स्वयं को करना यह अन्य के द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं है स्वयं को करना माना है हमने मनुष्य भाव किसने माना है हमने माना। तो इसको त्यागना भी हमें ही पड़े। अन्य व्यक्ति जग गया तो हमें क्या रहना दस आदमी सोए हुए थे निद्रा में थे एक व्यक्ति के नींद फूल गयी तो अन्य का काम हुआ कि नहीं हुआ अन्न तो पड़े पड़ेगा दुष्कृत भूल गई कि उसी के सप्न हट गया है वैसे यहां से जो उठ गया उसके देह तादात में हट गया तो हमें उठना है तो हमें भी यही करना पड़ेगा देहा तादात में हमको ही है जिस घर में अंधेरा होगा वहीं बत्ती जलने पर तो अंधेरा लगेगा अन्य कमरे में बत्ती जलने से इस कमरे का अंधेरा जाने वाला नहीं है अज्ञान यहाँ है जहां अज्ञान है वही ज्ञान होना चाहिए अंधेरा और प्रकाश का ऐसा है उस पहाड़ में प्रकाश हो गया यहाँ अधेरा है तो ये हमारा भागेगा जहाँ अधेरा होगा वहीं प्रकाश आएगा तब भागेगा अज्ञान और ज्ञान भी जहाँ अज्ञान होगा वहीं ज्ञान होना पड़ेगा अज्ञान हमारे में है अज्ञान गुरु जी को हो गया तो उसे क्या कि भूख प्याज जैसा काम है ज्ञानार्जन स्वयं को करना पड़ेगा जो ये है कि शीर में रखा हुआ बोझ जैसा नहीं की कदाजी तो कोई व्यक्ति मिल जाए ले जाए गुरु ले जाए हमारा ऐसा नहीं चलेगा ठीक है, मस्तक रखा हुआ जो बोझ आदि का कष्ट है वह तो अन्य निवार्य अन्य व्यक्ति के द्वारा उस दुख की निवृत्ति की जाती है देखा है लोग एक व्यक्ति शीर में बोझ लेकर जा रहा था पीड़ित था कष्ट था दूसरे व्यक्ति दयालु आया बोला अंकल जी मेरे को देखो बोझ वो ले गया तो आपको आराम मिल गया तो आपके दुख की निवृत्ति उसने कर दी ऐसा भी कार्य होता है अन्य के दुःख अन्य के द्वारा अन्यवृत्ति होती है ऐसा देखा गया कुछ किन्तु शुदा दिपिर दुखम तो आपको भूख लगी है भूख लगी है या आदि से प्यास लगी हो ऐसी स्थिति हो तो वो दुख होगा विनाश श्वेद नकेद जित स्वयं के द्वारा ही निवृत्ति करनी पड़ेगी अन्य के द्वारा नहीं होगा दुख की ठीक वैसे ही कार्य है ये कार्य स्वयं के द्वारा करने योग्य है अज्ञान में डूबे हम हैं तो उतरना हमको ही पड़ेगा वो तो अनुष्ठान हमको ही करना होगा अन्य के द्वारा होने वाला ऐसा और भी बोलते हैं इस विषय ये कार्य ऐसा है न माने लोक में दो तरह के कार्य हैं कुछ अन्य के द्वारा भी हो जाता है किंतु तो कुछ कार्य स्वयं को करना पड़ता है तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है जो बताये जाने वाला कार्य है स्वयं को करना है अन्य के विश्वास में बोलो। सेवा पत्यौष से आोग्य सिद्धिदृष्ट से न्युश्चित कर्म पत्यौष से सिद्धिर दृष्टाश्य नान्या अनुष्ठित कर्मण एक व्यक्ति रोगी हो गया माँ ऐसा दृष्टांत देकर समझाते हैं रोगी है ये तो अब उसको डॉक्टर बोलेगा क्या बोलेगा देखो भाई ये ये चीज नहीं खाना और ये दवाई खाना दो चीज बताता है पथ्य बताता है और औषध का सेवन बताता है कोई भी डॉक्टर हो दो चीजें बताता है उसको पथ्य बता देगा ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं और इस दवाई के सेवन का पथ्य और औसत दो चीजों की एक तो पथ्य और एक औसध पथ्य माने जो आपके लिए बताते हैं ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना रोग को तो देखते हुए ऐसा बता देगा एक तथ्य बताएगा ये औसध बताएगा पथ्यम औसत सेवा से और औसध का सेवन दो चीज आपके सामने होंगे रोग आने पर दो चीज आपको करना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा एक तो अमुक चीज नहीं खाना अमूक चीज नहीं खाना रोग के अनुसार कभी खट्टा नहीं खाना होता है कभी तेल नहीं खाना होता है ये पथ्य और औषध का सेवन भी करना पड़ेगा रोग हटाने के लिए दो चीज एक तो पथ्य और दूसरा औषध सेवन क्रिय पे एवं रोगिया जिस रोगी के द्वारा पथ्य किया जाए रोग के आधार पर और औसत सेवन किया जाए वहीं आरोग्य की दृष्टि देखी गई आरोग्य शीघ्र दृष्टा अव्य उस रोगी का अव्य रोगी रहा उस रोगी का आरोग्य सिद्धि देखी गई रोगी पत्य और औषध का सेवन दोनों का सेवन कर रहा है पथ्य का सेवन औषध का सेवन दोनों करता हो जिस रोगी के द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ क्या देखा गया आरोग्य सिद्धि आरोग्य की सिद्धि देखी गई उस स्थान पर उस रोगी कींतु रोगी हो गया ये एक व्यक्ति कहेगा भाई से कड़वी दवाई खाया ही नहीं जाएगा कुछ पैसा दू तेरे को तू खाया कर, दवाई, <laughs> और मेरे को चटपटा खाए बिना रहा नहीं जाता ठीक है ना <laughs> तो पखे भी नहीं करता चटपटा खाएगा और पैसा दे करके दूसरे को दवाई खिलाएंगे क्यों मुझे तो भाई दवाई, दवाई होती नहीं पैसा ले ले तू पैसा तू खा ले तो क्या इसका रोग जाएगा कि नहीं जाएगा नान्या अनुष्ठित कर्म ये कर्म अन्य के द्वारा अनुष्ठान हो जाए रोगी ये पड़ा हुआ है और पथ्य और औषध से अन्य करे तो इसका रोग जाएगा कि नहीं नहीं जाएगा स्वयं को करना पड़ता है काम अन्य के द्वारा नहीं होता ऐसा था ठीक वैसा ही है यहाँ भी संसार सा अगर पार होने की इच्छा है तो बताए गए साधन आपको ही अपनाना होगा अन्य के अपनाने से आपका कोई काम नहीं करेगा जो विवेक वैराग्य समाज सरसम्पत्ति मुख्य आप में हो तब आगे आप काम करता है मैं तो कुछ नहीं होगा ठीक है पथ्य औषध माने पथ्य औषध के सेवन ये दोनों ये नोगी न करिए थे जिस रोगी के द्वारा किया जाता है एक रोगी है माने पथ्य भी कर रहा है जो डॉक्टर ने नहीं खाना बोल रहा है नहीं खा रहा है और औषध का सेवन भी कर रहा है ऐसा जो रोगी होगा तो आरोग्य सिद्धि अश्य दृष्टा इस रोगी में आरोग्य की सिद्धि देगी मानी रोग की निवृत्ति आरोग्य की सिद्धि देखी गई न अन्य अनुष्ठित कर तो अन्य के द्वारा अनुष्ठित कर्म के द्वारा इसका रूप जाने वाला नहीं है स्वयं को अनुष्ठान करना पड़ेगा ये स्थिति है और भी बोलते अब यहाँ देखो अब यहाँ आत्मवस्तु का स्वरूप जानना है संसार से मोक्ष होने के लिए अपना स्वरूप को पहचानना है स्वयं को पहचान पहचानना पड़ेगा उस रूप को स्वयं देखना पड़ेगा आत्म को किन्तु तो ये आंख भाड़ करके देखना नहीं ज्ञान रूपी आंख से देखना होगा विवेक रूपी आंख से देखना होगा भगवान शंकर का तीन नेत्र बोलते हैं ना मनुष्य का दो नेत्र बाहर देखने के लिए शब्द स्पर्शा के लिए है क्योंकि तो भगवान का तीसरा नेत्र बोलते हैं तो वो ज्ञान रूपी देता विमूढ़ा नहन पश्च्यंती ज्ञान सकता ज्ञान जिसके आंख है मैंने विवेक है जिसके पास उस आत्मतत्व को देख सकता है मैंने जान सकता है साक्षात्कार कर सकता है जिसके पास विवेक नहीं है उसको नहीं जान सकता तो ये आंख का विषय नहीं, तो का नहीं। का है जो चर्म चक्षु का विषय नहीं है ज्ञान चक्षु का विषय है ज्ञान रूपी आंख चाहिए विवेक चाहिए ये बोलना चाह रहे हैं वस्तुस्व स्बोधचुषाव नु पंडिन चंद्रस्व निजुष यातव्यमगम्य कि ुषाच चुष्न वेद नु पंडिना चंद्रस्व निजुष या त्यमगम्य कि वस्तुस्व स्बोधचुषा स्व ननु नुया अवश्य ही मैं अवश्य नहीं तो नहीं लगे पंडित्य के द्वारा नहीं होगा नहीं होगा अथवा ननु पंडितें यह भी पाठ लग जाएगा जो पंडित होगा मान्य बुद्धिमान होगा स्वे न पंडिते नोध चक्षुषा वस्तु स्वरूपम वेद्यम ऐसा ले ननु से लेंगे तो अवश्य अस्थ नहीं कथा ऐसा है जो विवेकी व्यक्ति है उसको पंडित बोलते हैं पंडा नाम एक बुद्धि है सदा सदस्य विवेकी बुद्धि को पंडा बोलते हैं वो पंडा जिसमें वो बुद्धि जिसमें पंडित कहते ऐसा स्वे तो पंडिते न पंडितेना अपने आप जो पंडित होगा माने विवेकी व्यक्ति होगा उसको क्या करना है स्ुटबोध चक्षुसा वस्तु स्वरूपम वेद्यम कैसा स्पष्ट जो ज्ञान चक्षु के द्वारा कैसा फुटा माने स्पष्ट बोध चक्षु माने ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी माने विवेक रूपी ना कुछ पहुंचा विवेक से जाना जाता है <laughs> तो फुटबोध चक्षुषा वस्तु स्वरूपम स्वे वेद्यम अपने आप जानना चाहिए अन्य के द्वारा नहीं होगा हो वस्तु जानना हो। अपने आप जानना चाहिए अन्य व्यक्ति के द्वारा जानने से काम नहीं चलेगा अपने आप जानना होगा अगर न तो पंडित ए न तो वो जो दूसरे ने जानने से अपना काम नहीं चलेगा दूसरे पंडित ने जाना तो अपना काम नहीं चलेगा, अपने ही विवेक रूपी बुद्धि के द्वारा उस वस्तु आत्म वस्तु का जो स्वरूप है उसको नहीं बता अपना जानना योग्य है अन्य के द्वारा जानने से काम नहीं करेगा दृष्टांत देते हैं। चंद्र स्वरूपम निज चक्ष शैव ज्ञातव्य अन्य अवगंबित है आपको चंद्रमा का ज्ञान होना है चंद्रमा का ज्ञान होना है तो चंद्रमा के जो स्वरूप है वह चक्षु सही चक्षुषाई अपने आँख से देखने चक्ष सहीगा क्या तब अपने आख से ही जानना चाहिए चंद्रमा का स्वरूप का ज्ञान स्वयं को प्राप्त करे तब भी लाभ होगा अन्य ही अवगम्य थे क्या अन्य के द्वारा हमें चक्षु चंद्रमा का ज्ञान होगा क्या नहीं होगा अपने आख से ही देखना चाहिए अपना आंख यदि नहीं है तो चंद्रमा तो तो तो तो का ज्ञान नहीं होगा अन्य व्यक्ति के द्वारा चंद्रमा का ज्ञान नहीं होता तो ठीक इसी प्रकार आत्मस्वरूप अपना स्वरूप ही ज्ञान चक्षु के द्वारा स्वीय नहीं बद अपने आप अप जानना चाहिए हाँ अन्य के द्वारा नहीं काम नहीं चलेगा कुछ लोग गुरु के ऊपर डाल देते हैं गुरु जी ज्ञानी है बस उनके पैर पकड़ने पर पार हो जाए गुरु जी का पैर पकड़ पाओगे उस काल में गुरु जी जब मुक्त होंगे उस काल में गुरु जी पैर को नहीं छोड़ देंगे <laughs> नहीं होता माने ली उनसे उपदेश लेना जानकारी लेना है किंतु आगे इतने में बैठना नहीं है करना स्वयं को हमें जानकारी का अभाव है जो महापुरुष होते हैं उनसे हम जानकारी लेंगे तो गाइडेंस देंगे जानकारी देंगे इतने के लिए गुरू जी होते हैं ना कि आपको यहां से पार कर सकें चीज के लिए जा सकें स्वयं को करना स्वयं का कार्य है कुछ तो और बिना बिना शक्न आन कलोटिशतर अज्ञान और काम माने इच्छाएं जो विषयों की इच्छाएं होती है और कर्म यही सारे पास होते हैं बंधन होते हैं देखो अविद्या काम कर्म आदि पास बंधन यही पास बंधन बांधने वाला पास है यही इन पासों को विमोचितों त्यागने के लिए त शक्यात बिना आत्मान जब अपने आप करेगा तभी त्यागा जाएगा अन्य के द्वारा त शक्याद बिना आत्मान का याद बिनेचित अब स्वयं के बिना कैसे त्यागेगा अब अज्ञान यहाँ है तो दूसरे से पूजा पाठ करवा करके थोड़ी त्यागा जाएगा अज्ञान स्वयं को त्यागना पड़ेगा दस अपनी आज बिना मानो अपने आप को छोड़ के ये कौन कर सकता है त्यागना का त्यागना कल्पकों की सतह में भी चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए माने ब्रह्मा जी का भी करोड़ों आयु बीत जाए करोड़ों दिन बीत जाए ब्रह्मा जी का तब भी ये अपने आप के बिना ये कार्य हो नहीं सकता इसको स्वयं को त्यागना होगा क्यों आपने पकड़ा है तो आप ही त्यागना पड़ेगा अविद्या काम ब्रमा जी के पास उत्पन्ध है इसको त्यागना स्वयं के बिना कौन सकता कर सकता है कहा बिना अपमान कर सकने अपने आप के बिना कौन त्याग आएगा सही करोड़ों दिन ब्रह्मा जी के बीच जाए तब भी नहीं होगा स्वयं को करना पड़ेगा आज करो चाहे कल करो चाहे दस में करो चाहे दस जीवन के बाद करो करना सकते क्यों अज्ञान आदि को आपने अपनाया है तो आपको ही हटाना पड़ेगा दूसरे से हटाने से काम नहीं चलेगा वो हटाने का उपाय बता देते गुरु जी क्या बता बताने उपाय बताने किंतु हटाना स्वयं को पड़ेगा अहम मनुष्य भरा हुआ आपने तो नाम मनुष्य आप ही को बोलना पड़ेगा उस भाव में आपको ही जाना पड़ेगा जब अहम मनुष्य भरा हुआ है आपने तो नाम मनुष्य आप ही में आएगा तब तो काम चलेगा ना। अब नाम मनुष्य अन्यत्र हो गया यहाँ तो अहम मनुष्य भरा हुआ है आप तो आपको बंधन मिलेगा स्वयं तो को करने का काम है ऐसा आगे आत्मज्ञान का बहुत महत्व तो बदलाते हैं देखो आत्मज्ञान ऐसा है हाँ। मोक्ष देने वाला है वो आत्मज्ञान आत्मज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी बाकी अन्य किसी से मुक्ति मिलने वाली नहीं ये आत्मज्ञान की महत्ता अगर मोक्ष का साधन साक्षात साधन कोई है तो आत्मज्ञान अपना पहचान अपना पहचान ज्ञान पहचान वो मोक्ष का साक्षात साधन होता है इसको भी न न ब्रह्मात्मकोधन मोक्ष न न्योगख्य न मोक्षति नान्य था न योगना अष्टांग योग करते रहो मोक्षे न चौबीस तत्व का गिनती करते रहो में गिनती किया है शुरू में होता है प्रकृति फिर उसके बाद में महत्व फिर पंचतन मात्रा रहे। है क्या अहंकार फिर पंचतन गिनते रहेंगे, जीवन भर गिनते रहेंगे सांख्य के द्वारा भी मोक्ष सिद्ध होना पड़ता है न कर्म हाँ क्या कर्म करते स्वर्ग आदि देने के साधन है ने? वो कोई मोक्ष के साधन तो है मोक्ष की नीद्या लौकिक ज्ञान बहुत आर्जन करो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो बहुत ज्ञान है उनके पास जानकारी बहुत है पीएचडी करो अमुक करो वैज्ञानिक बनो ऐसे लौकिक विद्या के द्वारा भी ज्ञान से भी वो प्राप्त होने यहाँ की चतुराई अलग चीज है आप बहुत कुछ जानते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ की चतुराई आपके पास है ऐसे ज्ञान से भी मोक्ष मिल जाएगा तो फिर क्या है एक मोक्ष का साधन करते हैं ब्रह्मात्मा तत्व तो बोधे ना मोक्ष सिद्ध जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्मास्से भाव में व्यक्ति पहुंच जाए शरीर भाव को त्याग कर अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में पहुंचने पर ही मोक्ष सिद्ध भी अन्य अन्यता अन्य कोई प्रकार नहीं एक ही प्रकार है अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचो शरीर भाव को त्याग कर भाव में रुको तो जाओ ब्रह्मात्मा एक तत्व बोधे न मोक्ष सिद्ध भी कहा ब्रह्म और जीवात्मा की जो एकत्व ज्ञान है उसी से ही मोक्ष की सिद्धि होती है नान्यता अन्य किसी प्रकार से होना किसी प्रकाश में रज्जु का सर्प भगाना होगा सर्पवद्धि हो गई है अरे रशि तो सर्प को भगाना हो तो क्या करना पड़ेगा मंत्र तत्पर्ण कर जाएंगे सर्प भाग जाए सर्प भाग जाए सर्प भाग भागेगा ही नहीं भागेगा उसके एक ही उपाय होगा तत्प तो जवाब प्रकाश से भागेगा वो, कल्पित प्रभाव बाकी चाहे जब करो चाहे एक टांग से खड़े होकर के तब कर नजर जाओ वहाँ पर बताने के लिए तो आगे चाहे अग्निहोत्र का स्वाह सुग कोई काम नहीं करेंगे क्यों ये क्षार रूपों बने जैसे देवता वैसी पूजा होनी चाहिए कल्पित सर्प है उसको भगाना है तो वहां प्रकाश की जरूरत है अज्ञान है वहाँ अज्ञान के कारण सर्वबुद्धि हो रखी रहो तो अज्ञान माने अधेरा है वो अधेरे को भगाने का कौन काम करे प्रकाश तो विवेक तो यहाँ भी अज्ञान बैठा हुआ है तो विवेक रूपी प्रकाश चाहिए तभी वो भागेगा तो न योग न सांख्य न कर्मणानो ना, ना, ना तो मोक्ष जो है न योग के द्वारा सांख्य के द्वारा कर्म विद्या से किसी से सिद्ध वाला नहीं है फिर ब्रह्मात्मा तत्व को देना मोक्ष सिद्ध थी यही है मोक्ष का उपाय जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान हम ब्रह्मास्मि ये भाव आए बिना मोक्ष की सिद्धि होती है हाँ ना अन्य अन्य प्रकार से नहीं होती ऐसा कहा ठीक है लौकिक ज्ञान होना भी कोई आपत्ति नहीं है सामाना खाने के धंधे के लिए तो ज्ञान हो जाएगा लौकिक ज्ञान है कोई संगीतकार है कोई कथनकार है कोई कुछ हुआ है जीवन आराम से चलेगा ये अलग विषय मोक्ष के साधन नहीं है आपके इस जीवन के साधन है वो अच्छी बात है लौकिक ज्ञान इतना निंदनीय नहीं है इस जीवन के ज्ञापन के साधन बन जाएंगे जो भी आपकी कला होगी वो तो कला ही इस जीवन के साधन हो जाएंगे किन्तु मोक्ष के साधन इसके लिए दृष्टान्त देकर के दूर वीणाया रूप सौंदर्य तंत्री वादन सौष्ठम प्रजारंजन माम्राज्याय कल्पते वीणायाूपौंद तंत्री वादन सौष्ठव प्रजारंजन मत तम्राज्याय कल्पते शरी शास्त्रव्याख्या वैदु्य विदुषा तदव मुक्त बाघवैखरी शब्दचरी शास्त्रव्याख्यान कौशल न तु ये दोनों श्लोक मिला करके ही उनमें होता है कि पहले वाला श्लोक है दृष्टांत और दूसरा वाला है सिद्धांत बीणा बड़ा सुंदर होता है देखने सरस्वती के हाथ में दिखाई पड़ती है पीणा या रूप सौंदर्य बीणा का रूप जो सुंदरता है और तंत्री बनाता स्वस्थ तो सुंदर बीणा है उसमें भी जो उसमें धागा जो तां तान होता है धागा होता है तार होता है उसके बजाने में तला है जिस व्यक्ति को सुंदर बीणा हाथ में लिया हुआ है और उसमें भी वो केवल बीड़ा हाथ में लेने मात्र से भी काम नहीं चलेगा उसकी जो तंत्री है जो धागाए हैं ऐसा जो बीणा में उसके बजाने में तला भी है सुस्तु बजाने वाला व्यक्ति है अच्छी बिना हाथ में लिया हुआ है और सुंदर ताल में बजा रहा है तो किसका कारण बनेगा प्रजा रंजन मातरम तक एक लोगों का आनंद देने का साधन बनता है सुंदर बिना हाथ में हो और बजाने की कला भी अच्छी हो बजा रहा हो तो प्रजाओं के रंजन माने आनंद के साधन है वो न साम्राज्य आये चक्रवर्ती राजा बन जाएगा इतना करने से साम्राज्य माने चक्रवर्ती राजा तो नहीं होगा एक बीणा ले लिया है सुंदर बीणा है उसके हाथ में और बजाने की कला भी अच्छी है तो ये दोनों चीजें हो जाएगी तो कुछ लोग उसके तरफ झुकाव हो जाएगा प्रजा के मनोरंजन का साधन उसी का हो गया कुछ लोगों को आनंद तो देता है वो व्यक्ति किंतु साम्राज्य देने वाला नहीं होता ये बीणा का रूप सौंदर्य तंत्र का वर्धन कुशलता मैंने चक्रवर्ती राजा नहीं बना सकता क्या नहीं बना सकता उसको बीणा बजाने वाले व्यक्ति को चक्रवर्ती राजा बना देगा इसकी कला ये कला नहीं बना सकता हाँ थोड़े लोगों के आनंद देने के लिए वो गए इतना ही है जैसा ये है ठीक इसी प्रकार तथवध करके बोलते उसी प्रकार समझना अगले कार्य का श्लोक बताया तदव एक दृष्टांत दे चुके हैं बिना होगा तदव एक व्यक्ति है, है लौकीिक कला है उसके पास लौकीिक कला है लौकी कृत्या है, है बाग देखो को बाणी कोई बोलते हैं ना कोई बोलते हैं तो दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता है हा? क्या बोला बोलना पड़ता है बीतरी स्पष्ट वाणी में एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे को समझ में आता है इसको बीखरी वाणी बोलते स्पष्टवाणी बनता दो प्रकार के होते हैं एक तो मंत्र की तरफ बोलते हैं दूसरे को पता ही नहीं लगेगा <Hum> क्यों बाघ बैखरी स्पष्टवाणी बोलने वाला व्यक्ति होगा माने दूसरे को अर्थ समझ में आ गया ऐसे वाणी को बैखरी वाणी बोलते हैं, स्पष्ट बोलता है ऐसा है एक कला है उसके पास दूसरे व्यक्ति को कला नहीं है ऐसा offenses. है बैखरी वाणी बोलने वाला माने वो शब्द सुन करके दूसरे को अर्थ ज्ञान हो जाता हो, ऐसा वाणी बोलने वाला स्पष्ट वाणी वो ये कला है ये बाघ बैखरी और शब्द घरी एक व्यक्ति को रूक रूक करके बोलना पड़ता है सोच कुछ बोला फिर उसके बाद सोचेगा फिर बोलेगा और एक को सोचना नहीं पड़ता ऐसा कला किसी किसी में भगवान का देन होता है शब्दों को झर ही लगाते जैसे बरसात होती रहती वैसे शब्द के ऊपर शब्द शब्द के ऊपर शब्द चलाने की शक्ति भी हो किसी को अच्छी कला है गुण तो है बहुत बड़ा गुण है एक तो दूसरे को समझ में आ जाता है इतना वाणी बोलता है बैखरी वाणी बोलता है माने वाणी तीन प्रकार होते हैं चार प्रकार के बोल जाते हैं बैखरी मध्यमा परा पश्चिम करके बाणी का अतिवेद किया बैखरी बाणी माने ये बोल रहे दूसरा सुन रहा स्पष्ट हो रहा मध्यमा माने आपके जीवआ हिलती है कभी भी। मंत्र जबते हैं ना कभी कभी जीवआ तो हिले की बाहर उच्चारण में वो मध्यमा वाणी मंत्र तो जब कर रहे हैं आप जीवआ आपको तो पता है तो जुआ की नांग हिले केवल मन से ही बोलने की आदत पड़ जाए उसको कहते हैं परापश्य परा पराबा परा और वो भी मन से भी एक बिल्कुल एकाग्रता बहुत हो जाने पर पश्चिमती में जाते हैं अब बोलते नहीं देखता ही है इसमें कि बैखरी बाणी बोलना माने दूसरे के लिए सरल होता है बाघ बैखरी बाणी की बैखरी बना हो किसी के कला है माने दूसरे को सुन करके अर्थ ज्ञान हो रहा है स्पष्टवादी है स्पष्ट बोलना है अस्पष्ट उच्चारण में स्पष्ट उच्चारण इसका दूसरा शब्द गली सोचना नहीं पड़ता उस व्यक्ति को धर धर शब्द नहीं करते है उसको शब्दों की झड़ी लगा देता जो जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं ना बोलते रहते हैं घंटों घंटों तक सोचना नहीं पड़ता शब्द की झड़ी लगा देते कला तो है और शास्त्र व्याख्यान कौशलम तीसरी कला उसके पास है शास्त्र की व्याख्यान की कुशलता भी है शास्त्र की व्याख्या करने की शैली है उसके पास समझाने की शैली ये कला तीन गुण हो गए करी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम एक व्यक्ति उसी शब्द का अर्थ दूसरे को ठीक समझा भी सकता और दूसरा व्यक्ति बोलता है तो समझ में आ जाता है मैंने समझाने की कला होती तीसरा गुण बीच के पास हो शास्त्र व्याख्यान की कुशलता भी हो तो ये होता है सब क्या कहते हैं विदुषा वैदूष्यम ये विद्वानों के ये आभूषण है ये तीनों चीज बने क्या बन भाई करीबाणी बोलना मानी दूसरे व्यक्ति समझ सके अर्थ समझ सके कि दूसरा गुण शब्दों के सोचना ना पड़े धारावाहिक बोलने के अभ्यास हो शब्दों की झड़ी लगा सके धारावाहिक बोलना तीसरा गुण है शास्त्र की व्याख्या करने में कुशलता हो समझाने की शैली अच्छी हो तो ये विदुषाम वैदुष्यम के विदुषो का वैदुष्य है गुण है विद्वानों का गुण है विद्वान को ऐसा होना चाहिए गुण है ये लौकिक के तीनों तीन तद्वत माने जैसे बिना के रूप और सौंदर्य और उसके धागा बजाने में जो कला है वो तो कोई चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए नहीं होता केवल वो प्रजारंजन के साधन बनता है ठीक किसी प्रकार का द्वर्ध न तो मुक्त ये।, ये तीनों चीजों से युक्त व्यक्ति है कि भुक्ति के लिए ही है लोक में भोग के लिए ही है न तो मुक्त मुक्ति के लिए तीन साधन इसके पास है क्या बागवाई करी शब्द करी शास्त्र व्याख्याण कौशल तो लोग में बहुत बड़ा पंडित है लोग मानेंगे उसको किंतु ये भुक्ति माने भोग के लिए साधन हो जाते हैं ये मोक्ष के साधन तो मोक्ष के साधन तो आत्मा चिंतन ही करे आत्मा में ही लगे तब भी होगा परमात्मा के ज्ञान हो तभी मोक्ष है बाकी ये सारी कला तो यही छूटने वाली है यही के कमाऊ के लिए है ऐसा यही के लिए है ऐसा आगे अभिज्ञाते परे तत्वे तत्व शास्त्राधिस्तु निष्फला परे तत्वे तत्व अभिज्ञाते जो परम तत्व आत्मा है उसके न जानने परेगी नहीं जाना अध्ययन बहुत किया तो वो अध्ययन सफल है कि विफल है आत्मा को नहीं जाना अभी क्या थे परेतत्व परतत्व तो विज्ञात नहीं हुआ तो शास्त्र का अदिति भरे अध्ययन तो निष्फल निष्फल है अध्ययन शास्त्र को पढ़ा आप तत्व को नहीं जान सका तो शास्त्र पढ़ना पक्ष होगा निष्फल काम नहीं शास्त्र पर नहीं कोई काम नहीं और विज्ञाते भी परि तत्व वो आत्मा तत्व तो ज्ञात हो गया तब भी वो क्या हो जाएगा शास्त्र का अध्ययन दर्द हो जाएगा शास्त्राधीतिशा आत्म तत्व तो ज्ञात हो गया तब भी शास्त्र का अध्ययन दर्द हो गया क्यों फल मिलने के बाद साधन दर्द हो जाता है क्या होता है फल मिलने पर साधन इसके मतलब क्या करना आया हो यही होगा कि बहुत शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है जिससे वह आत्म तत्व का ज्ञान हो उतना लेकर के बैठ जाओ ये कहना चाह रहे उपनिषद को छोड़ के अन्य शब्दों शब्द जाल हो जाते हैं उपनिषद छोड़ करके अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं उपनिषद को पढ़ो जिससे आत्मज्ञान हो उतना कहना चाहो मैंने न, न पढ़ने पर भी होना नहीं है ज्यादा पढ़ने पर भी होना है बात है जितने से आत्मज्ञान हो उतना पढ़ के चुप हो जाओ ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि परम तत्व तो को नहीं जानता है तो बस जीवन भर कस का कर पड़ा तब भी शास्त्र का अध्ययन करते ही हो गया अगर जान लिया है परम तत्व को तभी भी शास्त्र अध्ययन कर दोनों स्थिति में करता है तो इसे क्या करना जितने से वो हो जाए उतना लेकर के छोड़ दे कहते हैं शिमकर प्रयत्ननातव तत्व शहारण्यं चिमण कर प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व तत्व महात्म शब्द भी एक जाल है कहते वाच का शंकराचार्य शब्द जाल है शब्द शब्द में फंसता रहता है कहाँ तक पहुंचेगा पता शब्द जाल हम जैसे जाल फंसाने का काम करता है पक्षी को फंसाना मछली को फंसाने का काम करता है शब्द भी आपको फंसा देगा ये कुछ बोलेंगे तो दूसरा कुछ बोल देंगे इनका कहना भी सही लगता है उनका कहना भी सही लगता है ऐसे ऐसे शब्द बना रखे हैं शब्द जालम महारण्यम ये महाअारण्य है घनघोर जंगल है ये यहां से पार होना भी मुश्किल पड़ेगा आपको अरण्य जंगल तो महान अरण्य है तो अरण्य का अर्थ जंगल शब्द जालम महारण्यम ये शब्द रूपी जो जाल है महाअरण्य चित्त भ्रमण का आरम हमारा चित्त को भ्रमण का कारण है घुमाने का कारण बनता है ये कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं इनकी मानेगी उनकी माने क्यों एक मत में कोई आए नहीं भिन्न भिन्न मत में चलते हैं सारे उसका मत कुछ और उसका मत कुछ और है दोनों की बातें सुनने के बाद में हमारे चित्त में धम पैदा हो जाता है ये सही बोल रहे कि ये सही बोल रहे हैं कोई द्वैध कह रहा है कोई अद्वैत कह रहा है कोई द्वैताद्वैत कह रहा है कोई कुछ बोल रहा है कोई शुद्धाद्वित बोल रहा है और तो कुछ है जैसे जैसे जिसके मन में आया वैसे उसने लिख दिया है शब्द जाल बना दिया है जिसके जैसा समझा वैसा ही लिखा हुआ है तो शब्दाल महारंडम चित्त भ्रमण कारण हमारे चित्त के घुमाने का कारण है चित्त घूम जाता है उनका कहना सही है कि उनका कहना सही है विरोधी बोल रहे हैं दोनों ऐसी स्थिति देखती है एक कहते हैं गंगूत्री की तरफ जाओ तब तुम्हारा कल्याण होगा दूसरा बोलता है ऋषिकेश की तरफ जाओ तो कल्याण होगा ऐसा बनाया हुआ और किसके पास शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण तो शब्द जो है महारण्य है महाजंगल है, है और ये चित्त को घुमाने के साधन कारण बनते हमारे चित्त को घुमा देते इसलिए क्या करना आपको अतः इसलिए प्रयत्न करके जो पुरुष होगा छोटे छोटे व्यक्ति ने जिन्होंने आत्मप्राप्ति की होगी ऐसी तो जान जान तो जो तत्वज्ञ पुरुष है तत्व जाना कि तत्वज्ञ जो तत्वज्ञ पुरुष आत्मज्ञ पुरुष आत्मन तत्व तत्व उस तत्व पुरुष से क्या करे अपना स्वरूप को ज्ञातव्यम जानना चाहिए प्रयत्नपूर्वक जानना चाहिए सबके जाने में चलने लग जाएगा जीवन चला जाएगा सुन लो एक व्यक्ति सुन लो कोई भी आत्मज्ञ पुरुष सुन लो और उनसे आत्म तत्व ज्ञातव्यम प्रयत्नात्म प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्व को समझना चाहिए एक तत्वज्ञ पुरुष से नहीं तो घुमा देंगे दड़गढ़ दुकान खोल के बैठे हुए हैं घुमाने के लिए अनेक तो शंकराचार्य जी कहते हैं आपको वही करना होगा एक तत्व क्या पुरुष तो पकड़ करके आत्मा तत्व प्रयत्नाश या तम अपना जो स्वरूप है उसको एक तत्व के पुरुष से समझना चाहिए और वही शांत होकर बैठना चाहिए ये क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो लग कि तो जिंदगी चल जाएगी तो इतना शास्त्र इतना बनाया हुआ तो अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना यमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किममन्त्रैकिमौषधयि यमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किममन्त्रैकिमौषधयि अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना यमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किममन्त्रैकिमौषधयि यमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किममन्त्रैकिमौषधयि एक व्यक्ति है अज्ञान रूपी सर्प से दशा हुआ व्यक्ति है अज्ञान रूपी सर्प हाँ? है दशा है अज्ञान रूपी सर्प का दशा माने मैं मनुष्य हूं हाँ यही है दश् अपरा स्वरूप भूला हुआ है रूपांतर में नये कर रहा है अज्ञान सर्प स्ट जो अज्ञान रूपी सर्प से दशा हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान औषधों बिना उसके लिए तो एक ही होगा ब्रह्मरूपी ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान रूपी औषध चाहिए तभी वो जीवित हो सकता है और ज्ञान रूपी सत्य से ढसा हुआ व्यक्ति को एक ही औषधि है क्या ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना ब्रह्म ज्ञान माना अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा जो ज्ञान है इस ज्ञान रूपी औषधि के बिना और क्या काम कर ले इसको तो एक ही चाहिए क्या चाहिए हम ब्रह्माष्टम ज्ञान रूपी जो सर्प के द्वारा ढसा अज्ञान रूपी सर्प से ढसने के कारण क्या रखा है मैं मनुष्य हूँ ये भाव आया हुआ ऐसे जो व्यक्ति को तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान और औसर बिना ब्रह्म ज्ञान रूपी जो अवसर है उसके बिना किमु मंत्र शास्त्र उसको वेद से क्या लेना है अज्ञान रूपी सर्प से ढसा हुआ है उसको तो हम ब्रह्माष्टमी ज्ञान चाहिए तब वो अज्ञान भी विसर् मरेगा कि उसका जाप उतरेगा शास्त्र मंत्र औषधी क्या अन्य औषधि आदि से क्या लेना वेद से माना कर्मकांड पर वेद से क्या लेना अन्य शास्त्रों से क्या लेना मंत्र जब से क्या लेना उसको तो एक ही चाहिए क्या चाहिए हम ब्रह्मास्त्र ये ज्ञान के बिना यही एक अवसर है अज्ञान रूपी सर्प से दसा है तो उस जहर को झाड़ना है तो यही अवसर ही है कि अहम हो जाओ मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं यहां पहुंचोगे तो अहम मनुष्य भाव नहीं रहेगा अज्ञान रूपी सर्प के जार के कारण यहाँ पर से आ गया है कालुष्य यहां से, से बोलता है मैं मनुष्य तो इस भाव से उठना हो तो वहां एक ही चाहिए अहम बनवास में अवसर होगा कहा कि वेदों से क्या करना वहां मंत्रों से क्या करना शास्त्रों से क्या करना और औषधियों से क्या करना काम करने वाले कोई है ही ना और वही एक अहम ब्रह्मा से ही काम करे किसी के लिए प्रयत् महापुरुष तो तो तो पे तो के पास जाओ तब तो ज्ञात तत्व महात्मा ना हो ज्ञात पहले पूजो एक तत्व के पुरुष के पास जाकर के उस आत्म तत्व की जानकारी ले लो ऐसा कदे अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता है कह दे। देखो भाई ठीक है हमारे समाज में बड़ी बड़ी ब्रह्मव्यताए हैं हमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया सुनाई सुनाई करके हो गया हम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं इसका मतलब परोक्ष ज्ञान है दूसरे को कौन सकते है मार्ग ऐसा ऐसा चलो बोल सकते हैं उपदेश देने के लिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है परोक्ष ज्ञान से भी उपदेश दे सकता है शास्त्र पढ़ा शास्त्रों के द्वारा परोक्ष ज्ञान हो गया तो उपदेश दे सकता है एक व्यक्ति है कभी बद्रीनाथ गया नहीं है, किंतु तो बद्रीनाथ के संबंधी एक पुस्तक छपा हुआ मिल गया उसको वहाँ किसी कवि ने लिख दिया था देव प्रयाग जाना देव प्रयाग से रुद्रप्रयाग जाना फिर जोशीमठ जाना फिर पांडुकेश्वर जाना फिर बद्रीनाथ जाना वहाँ अलगानंदा में फूल है आसाम में दरवाजा है और सुंदर वहां के शीतलहर है सब लिख दिया था पुस्तक मिल गया उसके पास कोई एक आया तो आया तो उसको कहा जी मुझे बद्रीनाथ जाना था रास्ता का पता नहीं वो बोलने लगा बताता हाँ। तो पुस्तक मिला हुआ था उसके पास तो वो बताने लगा देखो यहाँ से देवप्रयाग जाना देवप्रयाग प्रयाग से रुद्रप्रयाग जाना जोशीमठ जाना पांडुकेश्वर जाना ऐसा ऐसा जा करके हनुमान चट्टी पहुंचोगे बद्रीनाथ गुद्र गंगा पहुंचोगे बद्रीनाथ पहुंच जाओगे ये सब बता देगा बीच में फूल सामने मंदिर है और शीतल शीतल आवा है बोल रहा किन्तु वहाँ के जो शहीद जो व्यक्ति जाएगा उसके बातों को सुन करके तो वो तो वहाँ के साहित्य का अनुभूति करके आएगा जो शीतता वहाँ की शीतता है उसके अनुभूति करके आएगा कि बोलने वाले को वहाँ की शीतता की अनुभूति आएगी ना नहीं? नहीं वो तो वहाँ पर केरल में बैठा हुआ है और गर्मी के अनुभूति में शीतता की अनुभूति में बोलते हुए शीतता की अनुभूति करा रहा ऐसा हो जाता इसके लिए आत्मज्ञान जो है ना अपरोक्ष करना पड़ेगा ये आगे बल देने जा रहे हैं। रही आत्मज्ञान अपरोक्ष के बिना केवल शब्द से काम नहीं चलेगा अपरोक्ष करना पड़ेगा ये बोलने के लिए कहते हैं अपरोक्ष की आवश्यकता न गि बिना पानम व्याधिर औषध शब्द बिना बिना बिना ब्रह्म ब्रह्म पानं औषध शब्दता न ग पीए बिना दवाई को पीनी पड़ेगी तब रुक जाएगा तब जाएगा पानम बिना औषध शब्द बिहारी नगछति पीए बिना दवाई को पीए बिना औषध का नाम लेता रहा अमु का औषधि खाना है और अमुख औ खाया है कुछ बोलता रहेगा नाम लेता रहेगा औषध का नाम लेता रहेगा पिया नहीं औषध को पीना पड़ता पिया केवल नाम परोक्ष अनुभव हम ब्रह्म शब्द शब्द सुना हुआ है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म बोलता है शब्द उच्चारण कर देता है कितने मात्र से बिना अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म शब्द के उच्चारण मात्र से मुक्ति नहीं होती ब्रह्म रूप से अनुभूति जब करेगा तब मुक्ति होती खाली ब्रह्म शब्द के उच्चारण कर देने से मुक्ति नहीं हो सकती है जैसे औषधि पीने पर काम आती है केवल नाम लेने से काम नहीं आती है ठीक इसी प्रकार केवल उस ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने से काम नहीं ब्रह्मत्व न साक्षात अनुभव अपने को करेंगे तो केवल ब्रह्म शब्द उच्चारण करने में से काम नहीं चलेगा अकृत्वा दे ना दे ना। भाई, भाई तो अकृत्वा बाई अकृश्यल बाह्यशब्दर्मुक्तिलानी कुतो दृश्य विलय अज्ञात दृश्य विलयम अकृत्व ये जो प्रपंच दृश्य को विलय किए गए दो तीज है एक दृष्टा एक दृश्य को दृश्य का विलय किए गए निर्णय नास्त इन शब्दों के द्वारा दृश्य के विलय किए गए और आत्मा तत्व अज्ञात अपने स्वरूप को भी न जान करके और दृश्य का विलय भी न करके दृश्य भी क्यों का तेओं है अपना स्वरूप को भी जाना न गया ऐसी स्थिति में बाह्य शब्द ही कुठह मुक्ति मात्र फलैना बाह्य शब्द बाहर में ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म बोल रहा है बाह्य शब्द हो गया अप्रोक्ष अनुभूति नहीं है तो दृश्य को विलय किया न अपने स्वरूप को जाना ऐसी स्थिति में बाह्य शब्द ही कुठो मुक्ति की मुक्ति मात्र फल है इंद्राम मनुष्यों को जो है ना मुक्ति कैसे होगी वो जो बाह्य शब्द कैसा मुक्ति मात्र फल है उसका कहना ही फल है आप कुछ किया नहीं शब्दोच्चारण करना ही फल हो गया ऐसे शब्दों से, से मुक्ति कैसी होगी अगर मुक्ति चाहिए आपको तो दृश्य को विलय करना पड़ेगा जो तो यह नाना स्थिति किंचना इत्यादि श्रुति के आधार पर सारे जगत को बाध करना होगा और आत्मा को साक्षात्कार करना होगा तभी मोक्ष मिलेगा केवल शब्द उच्चारण करने मात्र से मोक्ष नहीं होता हो सकता आगे कहते हैं देखो एक व्यक्ति है मैं राजा हूं राजा हूं करके बोलने लगता है राजा होने के लिए दो बातें होनी चाहिए तब राजा हो सकता है वैसे बोलता है कि मैं राजा हूं राजा हूं इतने शब्द बोलने मात्र से राजा होता है कि नहीं होता राजा होने के लिए दो बातें चाहिए एक तो पर शत्रु शत्रु संहार करना पड़ेगा तो संपूर्ण धरती के ऐश्वर्य प्राप्त करना पड़ेगा ये दो बातों के बिना राजा नहीं हो सकता राजा बनना हो किसी को एक तो शत्रु को पराजय करना होगा और सारे धरती का जो ऐश्वर्य हो प्राप्त करना होगा तब राजा होता है करता कुछ नहीं केवल बोलता ही है खाली ऊपर से बोलता मैं राजा ये बोले मात्र से राजा नहीं होता वैसे इसी प्रकार यहाँ भी न तो आपने दृश्य को विदय किया न उस आत्मा को जाना और मैं ब्रह्म हूं कहने से ब्रह्म नहीं हो सकता अगर ब्रह्म वास्तव में शरीर भाव को छोड़कर के ब्रह्म भाव में पहुंच रहा हो तो आपको दृश्य को बांधना पड़ेगा और आत्मा को स्वरूप को जानना पड़ेगा तभी आप ब्रह्म बन पाएंगे ये कहने के लिए कहा अकृत्वा शत्रु संहारं अगत्वा किला भुस्त्रियं राजा हम इति शब्दानो राजा भवितु मर्हति राजा हम इति शब्दानो राजा भवितु मर्हति अकृत्वा शत्रु संहारं अगत्वा किला भुस्त्रियं राजा हम इति शब्दानो राजा भवितु मर्हति राजा हम इति शब्दानो राजा भवितु मर्हति शत्रुसंगारम अकृत्व एक व्यक्ति ऐसा है राजा हम ऐसा बोल रहा था मैं राजा हूं किन्तु शत्रुसंगारम अकृत्व शत्रु का संहार भी नहीं कर सका शत्रु ज्यो का त्यो पड़े हैं और अगर तु आखेला भूश्रीयम भू श्रीयम भू का ऐश्वर्य पृथ्वी का जो ऐश्वर्य उसको भी प्राप्त नहीं किया प्राप्त नहीं करके और बोल क्या रहा है? मैं राजा हूं इतने बोलने नातक से राजा होता है क्या नहीं होता राजा अहम इति समाट नो राजा भाग्य तुम्हारे वो राजा नहीं हो सकता ठीक किसी प्रकार दृश्य विलय भी नहीं कर सका है और उस परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं कर पाया है और बोलता है मैं ब्रह्म हूँ ऐसे बोलने मात्र से नहीं बताता हूँ अगर ब्रह्म होना है आपको मान देहा को बिगा करके आत्मभाव में जाना है तो इस दृश्य को विलय करना पड़ेगा नाना स्थिति की जनादिस्मृति के ऊपर विश्वास करके दृश्य विलय करना होगा और मैं सच्चिदानंद आपका हूँ ये भावना बनानी होगी सब आद्रम होता केवल शब्द महा नहीं होगा इसके लिए एक दृष्टांत देते देखो भाई एक दृष्टांत से समझाते हैं धरती के नीचे कोई धन बड़ा हुआ है धन बड़ा हुआ है पहले वो धन उसके घर के नीचे था धन पड़ा हुआ है, किंतु पता नहीं था उसको वो धन के कारण वो धनी काला आएगा कि नहीं कालाएगा पूर्वजों ने गाड़ दिया था धन गाढ़ा हुआ था पीटर धन के पीटर किसी के ऊपर घूम रहा किन्तु दारिद्र्य हटेगा कि नहीं हटेगा उसको दारिद्र तो जो करते वहां पर कुछ कार्य करना पड़ता है किसी आपके द्वारा पहले सुनना पड़ेगा कि हाँ धन है कोई व्यक्ति बोल देगा उसको क्या बोलेगा प्राप्त पुरुष होगा आप्त तो पुरुष के वाणी को सुनना होगा पहले उसके बाद में सुनकर के बैठने से धन नहीं मिलेगा क्या करना पड़ेगा खोदना पड़ेगा पहले किसी तो पुरुष के वाही को सुनना पड़ेगा यहाँ दाना ही कोई बोल देगा उसमें विश्वास करके खुदाई करनी पड़ेगी आप उस करेंगे खुदाई करते समय में कहीं पत्थर आ जाए तो हटाना पड़ेगा परिश्रम भी करना पड़ेगा वहाँ के तो नीचे बड़ा हुआ धन उसको लेने के लिए कंगण पत्थर सब हटाना होगा तो करते करते वो धन आपको मिल जाएगा मिल जाएगा फिर वो धन आपकी रक्षा करेगा, वैसे ही ठीक यहाँ भी जो हम अहम में एक धरती में गड़ा हुआ जैसा होकर के बैठा हुआ है उसके लिए एक आप तो पुरुष के बात किया तत्व वशी सुनना पड़ेगा क्या होगा पहले आप्तपुरुष तो की के बात की जरूरत होगी तत्वशी महावाक्य सुनना होगा श्रवण हो गया फिर मनन करना होगा फिर रीतिहासन करना होगा उसके माध्यम उसे पाया जाएगा केवल ऊपर ऊपर से नहीं पाया जाएगा डरना पड़े ये बोलने के लिए आगे श्लोक आएंगे समय हो गया है